जब भूल जाता है तब उसे अपेक्षाएं ठीक देखने की योग्यता तभी उसे अपेक्षाएं मान देती है मनुष्य के पास जो कुछ है उसका अगर सत्ुपयोग करने की उसको कला आ जाए तो पर्याप्त है उसके पास तो। धन वैभव ऐश्वर्य सत्ता मिलने पर आदमी सुखी होता है ऐसी बात नहीं है ठीक समझ आने पर आदमी सुखी होता है और बेठीक समझ आने पर, पर सब कुछ होते हुए भी आदमी दुखी रहता है मुक्त होने के लिए आपके पास पर्याप्त है सदा सुखी होने के लिए आपके पास जो कुछ है वो पर्याप्त है चंडाल और से भी शुद्र व्यक्ति तुच्छ से भी तुच्छ बाह्य पदार्थों की उपलब्धि वाला व्यक्ति भी अगर सतुपयोग करने की कला जान ले तो उसे मूर्ति में बाधा नहीं है। धन वैभव सत्ता सौंदर्य से सुख मिलता है ऐसी बात नहीं भगवान के वचनों को समझने से परम सुख मिलता है ज्ञान की कमी होने के कारण हम दुखी हैं, वस्तुओं के कम होने के कारण आदमी दुखी होता है ये बात नहीं समझ की कमी के कारण आदमी दुखी होता है समझ ये है कि कृष्णा जितनी भी बढ़ती है उतना आदमी दुखी होता है अपेक्षाएं जितनी बढ़ती है उतना आदमी दुखी होता है अपेक्षाएं जितनी घटती है उतना आदमी सुखी होता है और अपेक्षा नहीं है तो परम सुख में ठहर जाता है हर इंसान के पास परम सुख पड़ा रहा पूरे का पूरा उसमें कोई कमी नहीं इतना है वो तो, तो निहाल हो सकता है उसके संपर्क में आने वाले लोगों को भी निहाल कर सकता है इतना हर इंसान के पास पड़ा लेकिन ठीक समझ नहीं हम लोगों को पास उसलिए इच्छाएं अपेक्षाएं हमको घेर सकती है ऐसी वस्तु मिलेगी तब सुखी होंगे ऐसा पदार्थ मिलेगा तब सुखी होंगे अमुक लोक में जाएंगे तभी सुखी होंगे अमुक खाएंगे तभी सुखी होंगे अमुक पाएंगे तभी सुखी होंगे अमुक जगह पर जाएंगे तभी सुखी होंगे इतना है इतना और मिलेगा तब सुख मिलेगा ये एक दो ना समझे है इसको दूर करने के लिए भगवान को संकेत निमित्त बनाकर संकेत कर रहे हैं कि मुनि निरपेक्षण जिसको अपेक्षाएं नहीं हैं और शांत है अपेक्षाएं अशांति पैदा कर देती है अपेक्षाएं ईश्वर से दूर कर देती प्राप्त का सदुपयोग करने की कला आ जाए तो अप्राप्त का चिंतन छूट जाए का चिंतन छूटते ही प्राप्त परमात्मा तक आदमी ठहर जाता। जो सदा प्राप्त है उसका को की कला आ जाए, तो अपराप्त का, का चिंतन छूट जाता है अपराप्त का चिंतन छूटते ही आदमी सदा प्राप्त में ठहर ठहराता जो अभी प्राप्त नहीं है फिर मिलेगा जो अभी नहीं है और फिर मिलेगा तो बिछड़ेगा जगह एक आत्मा जो है वो अभी प्राप्त है आत्मा के सिवा जो कुछ मिलेगा वो बिछड़ेगा और आत्मा ही पूर्ण आनंद स्वरूप है पूर्ण सुख स्वरूप है दुनिया का धन लूट जाए सत्ताएं चली जाए वैभव चला जाए फिर भी जिसके पास वर्तमान परिस्थिति का प्रयोग करने की कला है उसके पीछे भगवान फिर से ये बात बताने के लिए समझाने के लिए भगवान कहते हैं की ऐसे मुनिवर होते ऐसे संत में घूमता टाना ताकि उनकी चरण भूल मिल जाए मैं पवित्र हो इस बात को समझने के लिए जरा परिश्रम करना पड़ेगा जरा संस्कृत बुद्धि काया है काशी नरेश ने कौशल नरेश की प्रशंसा समझ प्रशंसा सुनी उससे सही नहीं है क्योंकि बाहर की चीजें प्राप्त करते हैं। जो सुख होता है वो आत्म सुख नहीं होता वो अहंकार का सुख होता है भाई वस्तु प्राप्त करके जो सुख मिलता है वो आत्मिक सुख नहीं होता है मान्यताओं का सुख होता है अहंकार का सुख होता है और मान्यताएं अहंकार कभी तृप्त नहीं होते कभी पूर्ण नो अपूर्ण से निकली है, और नासमझी के कारण ही मान्यता ऐसा हो, बन जाती है कि इतना और हो जाए इतना हो जाए ऐसे करके वासनाओं के घटी यंत्र में जीव भटक जाता है काशी नवेश सहा नहीं जाए कौशल तो नरेश का यश सेना लेखक युद्ध करने को पहुंचे और कौशल नरेश को परास्त कर दिया कौशल नरेश राज्य छोड़कर चले गए बन काशी नरेश ने राज्य को भी संभाल लिया अहंकार नहीं चाहता कि नरे से कोई बड़ा लिखे और ज्ञान होता है तो और कोई बच्चा ही नहीं बड़े में भी मैं हूँ छोटे में भी न अच्छे में भी मैं बुरे में भी मैं वो शांति आ जाती फिर अपेक्षाएं सुना प्यारा लगता है मौन उसे प्यारा लगता है अपने आप का सुख उसे पर्याप्त लगता है वो अपने आप में तृप्त रहता है जो अपने आप में तृप्त है उसकी भगवान प्रशंसा कर रहे थे वो अपने आप हाँ में तृप्त नहीं है उसको कृष्णारूपी डाकिन में पकड़ लिया लेतांत बड़ी धूल करता है जो सुख के लिए किसी व्यक्ति की इच्छा करता है सुख के लिए किसी पदार्थों की इच्छा करता है उसको पता ही नहीं कि भीतर के अंतरियाली सुख का तुम अनादर करते भीतर के सबसे सबके सुम अनादत करते जीवन जीने की आवश्यकता आवश्यक वस्तु तो स्वाभाविक मिल जाती है लेकिन इच्छाएं जो है वो आवश्यकताएं पैदा करती जीवन जीने की आवश्यकता सकता है शरीर की जो नितान्त आवश्यकता है वो स्वाभाविक मिल जाती है लेकिन इच्छाएं को आदमी को प्रश्न है बढ़ा देते परेशान करता कौशल नरेश इस बात को जानते थे आवश्यक है हवा मिल जाएगी आवश्यक है पानी मिल जाएगा आवश्यक है खोराक बंदे भी मिल जाएगा चलो अपने कारण प्रजा का तू खाना खराब खराबी निर्दोष बच्चे क्यों लाभारिश हो निर्दोष बदलाए क्यूँ अपना सुहाग खो दे युद्ध के बाद भी बेदना राज्य चलने भाग काशी नरेश को राज्य कर बेसक लेकिन प्रजा के पुत्र में कौशल नरेश के लिए था। काशी नरेश राजगति तो को संभालते लेकिन प्रजा का मत या स्वभाव देखते है उन्हें डर लगता है की प्रजा को बगावत न करो क्योंकि भले शासन मेरा ते भी उसी से कोई कौशल नरेश को पकड़ के ले आया। तो एक सौ लिया है आंद कर दी हा ऐसे पवित्र आत्मा को हम पकड़ क्या है सौ मुद्रा काशी नरेश ने सोचा तो नहीं तो उनका उन्मूलन कर दो प्रजा बगावत पुकारे फिर आकर उन्हें बिठा दे उसको नाश कर दौशल इस दे। ये काम कोई करने का विचार भी ये बात सुनने का भी साहस नहीं करता दे। था क्योंकि देव निर्वाचन पुरुष है वो सबकी आत्मा हो जाता है वो सबका प्यारा हो जाता है हमारे में ऐसी शक्ति होती है हो, प्रेम में ऐसी शक्ति होती, होती है कि प्रेम स्थल से ले सर्वस्वर लेने की जरूरत नहीं थी इच्छा नहीं थी तो प्रजा कौशल नरेश को प्यार करती प्रजा से सहानुभूति मिल गया सुना सुनने को भी कराया योग नए कोई व्यापारी ढीनता भटकता न उठता जंगल में उसी व्यक्ति से पुष्टता तपस्वी लेकिन संपन्न है, को वो है। उसकी आख में उसकी विवाहों में कोई नुरानी नील चमक आ रहा है उसके कदमों में कोई शांति की खबर आ रही है उसके चाह ढहाल से बेट कर चिकित्सित तृप्ति का को करता शांति का को करता ऐसे व्यक्ति को में देखा पूछा तो भैया कौशल नवेश राजधारण का रास्ता कौन सा है? था अनुसार जंगली वेश में कौशल कि क्यों पूछते हो? मैं व्यापारी हूँ और मेरे को तो बड़ा घाटा पड़ है। मुसीबत में आ गया हूँ और दर दर की का उदार आत्मा है सब में अपना आत्मा देखे और सम्राट के आगे जरा सी झोली फैलाऊंगा तो मैं जाऊं एक एक हजार दर, दर पर धोली फैलाने की अपेक्षा कर मुसीबत आने के कारण मेरी नैया दिन कोई सौदा चट हो गए कौशल नरेश के पास कुछ याचना करने को तो बना मेरे को खाना तो अन्न नहीं बच्चों तो तो के लिए वस्त्र वो जंगली वर्ष में कौशल नरेश तो वैसा उसे पता नहीं। साथ हो तो था कौशल नरेश गए थे कल मैं बताता हूँ कौशल नरेश की राजधानी तुझे बताता ना था वो महाभार मुनि उस के के व्यापारी साथ कोई तो जताधारी आ गया है तुम्पन्न हम तुम व्यापारी को लेकर साथ में आया है जताधारी से पूछा तुम कौन हो क्यों आया है? जताधारी में काम मैं वही कौशल न रहे ये मेरे मित्र है आपने घोषणा की थी कि मुझे कोई पकड़ के लाया तो सौ मुद्राएंगे दे दे दे। तो नरेश अब सौ मुद्राएं इस मेरे मित्र को दे देना कि क्योंकि मुझे पकड़ के, के लाने है। अपनी अपेक्षा जिसको नहीं है ये कितने ही आत्मा होते हैं? ऐसे ही भगवान को या संतों को एकांत से भी हम लोग पकड़ के ले आते हैं केवल ये हमारा प्रेम होता क्षद्धा होती मौन खुलवा देते हैं कि मौन अपेक्षा में लेकिन औरों का मंगल हो है। किसी का मंगल ठीक किसी कल्याण होता है तो ठीक जब कौशल मवेश अपने आप को दुश्मन के हाथ बेचने के तैयार है तो गुरुदेव या संत लोग अपने नियम को साधक के लिए बेच देते है जीरो रख देते है ओ, ओ, ओ। काशी नरेश व्यापारी की आंखों से टप-टप तप, आंसू तक पकड़ने लगे बात जाने कि व्यापारी का के नहीं आया केवल पूछा रहा था लेकिन वो अपने आप हाँ में तृप्त है वो औरों की अतृप्ति नहीं सह सकता और तृप्त करने के लिए यथा युद्ध कर लेता कितना अन्यक्ष महात्मा काशी नरेश का राज्य डबन ही संभाल उनके फटे टूटे वस्त्रों चिट्ठों सही से उनका हाथ पकड़ के सिंधासन पर बिठा दिया उनके सिर पर मुकुट लगा दा सच्चे सम्राट आपको मैं आज तक अहंकार को बढ़ाने के लिए वासनाओं को तुप्त करने के लिए शोषण वृप से जीता था लेकिन मुझे तृप्ति नहीं है जीवन की तृप्ति तो तुम नहीं जाना हर परिस्थिति में खुश रहना आप सीखें क्योंकि आपको अपेक्षा नहीं मैं राज्य को मन जीतूंगा दूसरे सम्राटों को मैं में मैं इस दाकन कृष्णा को जीतूंगा कौशल नरेश तो राज्य देता काशी नरेश अपनी मूल जगह पर गया और कृष्णा के रोग को कैसे मिले सत्या तो हमारे पास जो है वो पर्याप्त है कम नहीं है लेकिन कृष्णा जो है हमको अपने में अपूर्णता दिखाती है कुछ करके कुछ पाकर कहीं जाकर पूर्णता दिखा था कुछ करके कुछ पाकर कहीं जाकर जो पूर्णता मिलेगी वो पूर्णता नहीं होगी भक्ति मिले कश्मीर वाला मुंबई जाना चाहता बम्बई वाला मद्रास जाना चाहता मद्रास वाला कहीं और जाना चाहता सुख के लिए हाँ जीवन चलाने के लिए ठीक है लेकिन सुख कहीं बाहर है ये मान्यता गलत है ये दुख ही देख दिल्ली तस्वीरें हैं यार जबकि गर्दन दूपाली मुलाकात करें आप हृदय नहीं आनंद का सोच वर्तमान स्थिति का आप आदर नहीं करते इसलिए भूतकाल का चिंतन करते या भविष्य की कल्पना करते भूतकाल का चिंतन से भी आप वर्तमान की का करते कर हैं और भविष्य की कल्पना से भी आप वर्तमान सुख का और आप समझते हैं आपसे बढ़िया कोई देवी देवता बैठा है आप समझते हैं आपसे बढ़िया कोई सुख बैठा है नहीं जो जो दिखते है हैं है यदि अपने अंतरात्मा की तरफ आए हैं है अवतार क्या है सूत्रों का सार समझाने के लिए जो सचिवानंद परमात्मा अभिव्यक्ति करते है ये पुराण क्या है भगवान के वचन मान लो भगवान की लीला मान लो या आए, तो शुद्ध का कार समझाने का एकमात्र उद्देश्य मानो श्री कृष्ण आये प्रकट हुए श्री रामचंद्र जी आये लेकिन उनकी चेष्टाओं से आपने देखा हो कि समता का दर्शन कराते हैं। अपेक्षा रहे जीवन का दर्शन कराते था श्री राम जी के जीवन में देते थे दे। सोलह वर्ष की उम्र हुई है तीर्थया साल भर तीर्थ रत्न करने के बाद एकांत कोने में बैठे है उन्हें तो कोई ऐहिक वस्तु भाती नहीं वजूर उन्होंने चलने के लिए मृद दे रहे हैं और खुलौने दे रहे हैं उनमें रुचि नहीं वो चीजें औरों को दे जा बचपन से श्री कृष्ण मक्खन को तो ये चीजें जो हैं, इन चीजों में सुख नहीं है इन चीजों को लेकर सुख नहीं हुआ जाता है इन चीजों को त्याग के सुख हुआ जाता है इन चीजों को देकर सुख मिलता है इन चीजों को भोग कर सुख नहीं मिलता था भूखता त्याग करने से सुख प्रगट होता माखन तो कन्हये फ माखन चोरी करे तो बीजा लंका रावण ने ठेकाने पड़े तो बीजाते लंका नु राज्य जीत भाग तो अपने सुख की अपेक्षा इन पदार्थों से नहीं होता जितना जितना इन वस्तुओं की अपने बेपरवाही करते उतना बीजी सुख प्रकट होता है उतना आदमी महान होता है जितना जितने, जितने वस्तुओं का आधार लेता है सुख के लिए उतना आदमी वस्तुओं से बंध जाता है और वस्तुओं से बंधने की आदत सदियों की है पुराना ये पुरानी आदत है लाखों जन्मों की आदत है उसको मिटाने के लिए जरा हिम्मत करनी पड़ेगी साहस करना पड़ेगा सत पुरुषों का और सत शास्त्रों का आधार लेना पड़ेगा हम सद की आदत है लाखों जन्मो की लाखों जन्मों से इंद्रियों का गुलाम बनाया है ऐसा करके अपनी दुर्बलता को पोषण नहीं करना है लाखों जन्मों का लाखों वर्षों का अंधकार है गुफा लेकिन प्रकाश घड़ी भर में हो सकता है एक महापात की व्यक्ति, व्यक्ति भी घड़ी भर में परम श्रेष्ठ हो सकता एक जुआरी था जुआ खेलता था और जुआ के पैसे से जो धन मिलता था और धन से अन्न खाता था उसकी बुद्धि का तो नहीं अपवित्र अन्न से अपवित्र बुद्धि होती है अपवित्र बुद्धि से अपवित्र निर्णय होते हैं अपवित्र निर्णय से अपवित्र कर्म होते अपवित्र कर्मो से अपवित्र परिणाम होते इसीलिए संत लोग कहते हैं कि अन्न खाते समय भी भगवान का थोड़ा चिंतन करके ओमकार जप करके दृष्टि डाल के फिर भोजन किया जाए पानी पीने के समय भी ग्यारह बजे भगवान सक्षट। का ओमकार पवित्र जप करके तो फिर पानी पी अन्न बगड़े तो मन बगड़े वाणी बगड़े तो आ, पानी बगड़े तो वाणी बगड़ो तो, तो वो जुआरी जो बाद में बलि राजा हो गया भूतपूर्व महाजीआ बि था बाद में राजा बलि हो और गया और भगवान ने उसके आगे आके दान मांगा और काल का राजा गया लक्ष्मी जिनकी बहन बनी उसके बाद की और भगवान जिनके द्वारा जुआ तो धन से अन्न खाने से और बुद्धि ग्रस्त हुई वैसा गाना गाना स्वस्थ का आकार बनाकर पानी का बीवा सुगंधिता और दृढ़ सजा सजाकर अपनी के तरफ कोई पवित्र होगा, तो रास्ते में ठोकर लगे ठोकर लगी तो वो जो कुछ उपहार था वो पड़ा और कुछ भी गिर मूर्छित हुआ तो पवित्र आत्मा त्मा निपेक्ष का निवास स्थान रहा होगा, किसी ने किया होगा किसी ने ध्यान किया होगा, होगा, होगा, मन में के होंगे। ऐसा तो आत्मा होता, रहा चोट खाई गिर पड़ा गिर पड़ा तो अहंकार भी थोड़ा गिर पड़ा उठाकर तो मैं कितना आगा हुई कुछ मिला सुन और अभी भी मैं स्वस्थ कहा था गणपति जी के पतिक स्वस्थ आकार के पान बीड़े बनाता, उस हार की चुपली को रिझाने से जा रहा हूँ और उसको रिझाने में एक ठोकरे खाता हूँ अगर उसको रिझाया होता तो बहिरा अपेक्षा टूट गई इच्छा टूट गई बस दूसरे से सुख लेने की इच्छा टूटी महाराज उसके मन में वहराज के पायक थोड़ा सा दिया जीवन जीवनित हो गया शांत हो गया रही निचवाला भक्की तीन घड़ी के लिए केवल। समय आते उसकी मृत्यु हुई यमु के दूत उसे ले गए यमुपुरी ने अभी तो घोर पापी है जीवन भर जुआ खेला इसने, दुराचार किया है पापी ने प्रासंगिक को लेकिन कोई अच्छा आचार हो गया हो वो भी मुझे सुना मेरा कोई सब कुछ कहानी कची कथा कची के चित्र ने देखा कि पापी तो रहा है महाजुआरी रहा है दुराचारी रहा है। लेकिन तीन घड़ी के लिए अपेक्षा आ रही थी वैशा के पास ले जाता था उसी पर उसका नहीं लगता। ठोकर खाने से उठाली गिरी फिर उधर न गया दूसरों को दे दिया जिनसे कोई अपेक्षा नहीं मिलती जिनसे सुख लेने का कोई मतलब नहीं था ऐसे लोगों को दे दी थी लेके जा रहा था वैश्य के लिए अपेक्षा थी सुख लेने ले। के से गिर पड़ा फिर वैश्य से वैराग आया अरे थाली सामान कहा ले जाओ स्वामी ने जिनसे सुख लेने की कोई ले ले अपेक्षा नहीं ऐसे व्यक्तियों को बाढ़ तीन घड़िया ऐसे पुण्य का तीन घड़ी का ये अपेक्षा रहित का जो पुण्य है यहाँ तो तीन घड़ी इंद्रासन भोग और बाद में पाप का फल या तो पहले पाप भोग बोले निदान मुझे पहले सुख पुण्य का फल दी पुण्य का फल भोगने के लिए इंद्रपुरी में बृहस्पति तो गुरु ने आ दी इंद्र की तीन घड़ी के लिए आसन छोड़ दे देने तो भी अपेक्षा नहीं अपनी की स्लोक ऐसा है निरपेक्ष हमने वशिष्ठ मुनि को दान ले घोड़ा था वो विश्वा नक्षत्र एरावत मान चिंता मन दूसरे ऋषि के दे ऐसा जो ऐश्वर्य वाली बढ़िया बढ़िया चीजें थी तीन गाडियों में सब दान कर तीन गाडियां पूरी इंद्र आया देखता कि मेरा तो सब चौपट हो गया जब मिला है तो इंद्र का आसन मिला है यमराज का पाधा कभी नहीं शास्त्रों में तुमने सुना होगा फलाने ऋषि ने तब क्या इंद्र का आसन मिले फलाने ब्राह्मण ने क्या किया का साहसन खिला फलाने बाबा जी मौन हो गए फलाने का दिल हिला डर हमेशा रहता है जिसको इच्छा नहीं उसको डर ओम तो लगा जिनको इच्छा नहीं उनको डर नहीं होता जिनको इच्छा होती है कुछ लेने का फिर तो लेने की दो चीजें होती पवित्र लेने की भी इच्छा होती है या तो भोग लेने की इच्छा होती है तो भोग के पदार्थ लेने की आशीर्वाद लेने की इच्छा होती है समझ आएंगे संसार के प्रॉब्लम है अब बाबा जी मौन है और ऐसे लोगों को डर होता है या तो जिनको ज्ञान लेना है या स्वामी जी मौन होगा कैसे बोलोगे उनका भी डर होता है लेकिन जिनको साक्षात्कार हो गया है उनको भी डर नहीं होगा और जिनको नहीं है ऐसे मजुगरों को भी डर नहीं होगा जय हो महाराज इंद्र हाय देखा थी तो मेरा साम आईश्वर्ण आईश्वर्ण सब आयुष्वर् सपा कर दिया तीन धगे महीनों में था तब तो। गुरु बृहस्पति ने कहा थी तुम इतने बूढ़े हो गए फिर भी अपने ऐश्वर्य से आसक्ति नहीं गई और वो तीन घड़ी के लिए आया ऐश्वर्य का जवानी मिली हो ऐश्वर्य मिला हो समय मिला हो, और उसमें आदमी विलास न करे दाखिल न रखे तो उन तीन घड़ियों से भी आदमी बहुत कुछ कर सकता तो आपके पास बहुत घड़िया है आपके पास जो समय है जो जवानी है वो काफी आपके पास जो समय है जो जवानी है जो बुद्धि है उसका केवल आप वर्तमान में सपित करो तो भूत भविष्य का चिंतन छूट जाएगा वर्तमान में सपित करने मात्र से वर्तमान तत्व में आप कह रहे हैं बड़ा आसान तरीका है साक्षात्कार करने खैर कथा वो इंद्र की कहूंगा क्योंकि वर्तमान वस्तुओं की आस नहीं अपेक्षा नहीं रही, रही सुख के लिए कामधेनु से अपना सुख नहीं सहरा और उनको सुख मिल जा रहा उच्च सभा से अपना सुख नहीं सहरा अरावट से अपना सुख नहीं सहा अहंकार को पोषकर सुख नहीं अहंकार को पोषण वाली चीजों का विसर्जन करतेम को पता होगा की रामती अमेरिका गए थे प्रेसिडेंट रूज इस उनके दर्शन करने पर अखबारों में छपा खूब मानपत्र मिले दरियाई के करके लौटना में दरिया कर स्वामी राम तीर्थ को उनके यशगान करते हुए इस बारे और मानपत्रों को बंडल बनाकर ले जाना भारत बताना अपने इंडियन लोगो को ने क्या करा सिम्बर चला वो बंडल उठाकर दरिया में डालाना मान पत्रों को राम तुझे प्रमाण पत्रों की क्या जरूरत है तुझी से सारा विश्व प्रमाणित होता है विश्व है कि नहीं वो तेरे से प्राप्त कित तुझे प्रमाण पत्रों की जरूरत क्या तुझे और क्या अपेक्षा है राम कुछ और प्यारे तुझे अपेक्षाएं हैं अपेक्षाएं जितनी कम होती उतना आदमी महान हो जाता निजी से खेलता अपेक्षाएं जो है ना निजी सुख से दूर परिस्थितियों का गुलाम बना देते थे इसीलिए कृपा अपने ऊपर कभी कभी ऐसी विशेष कृपा करो अकेले निकल ले जाओ